बाबा आगे के प्रश्नों के लिए हम अपने ही मित्र बुद्धराम अग्रवाल जी को बुलाएंगे जैसा कि आप जानते ही हैं काफी पहले से उनकी श्रेष्ठ कामों में बहुत रुचि रही और इस दर्शन के लगभग सभी साहित्य के प्रकाशन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है आगे के प्रश्न अच्छा बिहार में हाँ बाबा आगे जो है सत्यता सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सृष्टि प्रकृति ही नियति नीति ही व्यवस्था व्यवस्था ही विकास एवं जागृति यहाँ तक पूरा कर दें? जी अच्छा क्या कहा सत्ता में संपर्क प्रकृति ही सृष्टि संपूर्ण सृष्टि वो सृष्टि ये रहेगी लय होते ही नहीं अभी तक अपने सिर में ये भूत चढ़ा है सृष्टि स्थिति लय होता है अपने अपने दिमाग में क्या क्या चढ़ा है सृष्टि होता है लय होता है स्थिति होती है ऐसा ही अपने को अपने दिमाग में भरा हुआ है उसमें जो है ना परिणतियां होती हैं लय होती है होती ठीक लय होता ना यह बात को अपने को पकड़ना जब लय होता ही नहीं है वो उसको यथास्थिति को बनाए रखने के लिए क्या विधि है ये बात को सोचना बनता है यदि लय होता है जल्दी सृष्टि को लय होने में ही अपन मदद करते हैं है ना? लय को अपन ये माने हैं परिणतियों को अपन मानते हैं लय जैसा शरीर गर्भाशय में रचित हुई और उसके बाद बड़े हुए शरीर विलय हो गए उसको अपन मृत्यु कहते हैं विलय कहते हैं ठीक है ना? लय कहते हैं इस ढंग से अपन माना है जबकि शरीर की सभी वस्तुएं धरती में ही रहते हैं धरती के वातावरण में ही रहता है कोई चीज भागी नहीं सकता परिणति हो गए, और जो रासायनिक भौतिक वस्तुएं, तो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक वस्तुएं रचना विरचना में जल्दी होते हैं। है ना? तो उसमें रासायनिक भौतिक वस्तुओं के साथ ही शरीर रचना बना रहता है और रासायनिक भौतिक वस्तुओं में परिणतियां निरंतर है उसको अपने को ध्यान में रखने की जरूरत उच्च ढंग से क्या जीवन जो है ना नित्य है जीवन नित्य होने के आधार पर हम निरंतर अपने को बनाए रखते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि आगे ज, आगे शरीर यात्रा में भी हमको यही चाहिए जो जागृति की रास्ता है वो हमको यही चाहिए ज्ञान की रास्ता है यही चाहिए ज्ञान संपन्न शिक्षा की रास्ता है वही चाहिए और निरंतर व्यवस्था में जीना है यह व्यवस्था ही चाहिए ऐसे बात आती है ठीक है ना इस ढंग से हमारा जो दिमाग में जो पहले से भरी हुई सृष्टि स्थिति लय का कल्पना छोड़ देना चाहिए परिणतियों को स्वीकारना चाहिए परिणतियाँ रासायनिक भौतिक सीमा में होते है इसको भी स्पष्ट कर लेना चाहिए जीवन में कोई परिणतियां नहीं होती है जीवन में यदि होता यदि होता है कमी रहती है जब भ्रम भ्रम के रूप में कमियां रहते हैं उसको जागृति में परिणत होना है ये बात बनता है, है ना इस ढंग से सृष्टि स्थिति लय के बारे में अपन के हैं, आगे स्पष्ट किए हैं इकाई धन अनुकूल इकाई बराबर सृष्टि सृजन है ना और जो उसके बाद लिखा है अनुकूल इकाई के जो अनुकूल इकाई सृष्टि हुई सृष्टि के लिए पोषण इकाई बराबर स्थिति शोषण इकाई बराबर परिणति विलय यह लिखा है आगे चलकर कैसे को स्पष्ट किया है दर्शन में ठीक है और आगे व्यवस्था ही विकास एवं जागृति और जागृति का यदि परम्परा कोई चीज है वो व्यवस्था ही एकमात्र आधार है व्यवस्था में जीने के आधार पर ही परंपरा में जो कुछ भी संतान आती है मानव संतान उसको जागृति के लिए प्रेरणा देने की व्यवस्था शिक्षा ही है ठीक है आगे विकास एवं जागृति ही सृष्टि है है, विकास एवं जागृति ही सृष्टि और उसकी निरंतरता है आगे बाबा नियम ही न्याय न्याय ही धर्म न्याय ही धर्म धर्म ही सत्य सत्य ही ऐश्वर्य सहअस्तित्व हाँ ऐश्वरानुभूति हाँ। ही आनंद हाँ। आनंद ही जीवन जीवन में नियम है बोलिए इसको कितने अच्छे ढंग से समझ सकते हैं जीवन ही ज्ञान सर्वप्रथम क्या है जीवन, जीवन में, में, में ही ज्ञान होगा न भाई ज्ञान होने से क्या होगा लिखा नियम ही न्याय न्याय ज्ञान होने से अपने को ये पता लगता है नियम ही न्याय नियम पूर्वक जीने पर हम न्यायपूर्वक जीने की जगह में आ गए न्यायपूर्वक जीने से समाधान आ गया समाधान आने से समाधान क्या चीज है सुखी होना समाधान हम सुखी होना आ गया तो तब हम सत्य को पहचानने गए सत्य क्या चीज है शास्त्रित्व रूपी सत्य को पहचान लिए, निर्वाह कर लिए ठीक है ना जो सत्य ही क्या है शास्त्र सत्य ही शास्त्रित्व सह अस्तित्व इसके बीच में जो हाँ, तो इसके बीच में सहस्तित्व को ऐश्वरी कहा।, कहा है न सहस्ते को वैभव कहा ऐश्वरी का मतलब है स्थिति माने स्थिति के रूप में होना निरंतर वैभव में रहना वर्तमान में रहना इसका नाम है वैभव ऐसे वैभव जो है ना सहअस्तित्व ही है सह अस्तित्व कभी भी मरता ही नहीं सहस्त्रित्व के मृत्यु होते ही नहीं नित्य वर्तमान वर्तमान आगे ईश्वरानुभूति ही आनंद आनंद ऐसे जो सहस्तित्व में अनुभूत अनुभव होना है जो व्यापक वस्तु में अनुभव अनुभव संपूर्ण प्रकृति का होता है फलस्वरूप ईश्वरानुभूति हम कहा है ऐश्वर्य सहित ईश्वर ऐश्वरी क्या चीज है सहस्तित्व ऐश्वर्य है व्यापक वस्तु में संपूर्ण प्रकृति नित्य वर्तमान विकासशील जागृतिशील जागर्थ जागृति ये वैभव है यही अनुभव का मुद्दा है ठीक है आगे भ्रमित मनुष्य कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र भ्रमित वस्तु के व्यक्ति के बारे में कहा है पुष मानव और राक्षस के लिए कहा है कर्म, कर, कर्म करते समय मैं स्वतंत्र है फल भोगते समय मैं परतंत्र हो जाता है इसलिए परेशान होता है ठीक है जबकि जागृत मानव जो कर्म सत करते समय मैं भी स्वतंत्र है फल भोगते समय मैं भी स्वतंत्र है ठीक है ये लिखा है ना है। इसको थोड़ा सा बाबा कर्म करते समय स्वतंत्र एवं फल भोगते समय परतंत्र है भ्रमित मनुष्य उसको थोड़ा सा और समझा दीजिए दिया जैसा किसी किसी आदमी अपने अपने पास बंदूक रखा जी। उसमें स्वतंत्र है न वही बंदूक से उनको कोई गोली दाग दी तब क्या हुआ उसका फल में स्वतंत्र नहीं रहा न गोली की गो एक बंदूक के बंदूक को एक कार्य रूप में हम लाए तो जब उसी की बंदूक से उनका मृत्यु हो जाता है परतंत्र हो गए न नहीं हो गए परतंत्र हो गए ना सही बात है यह अच्छा वही वध हो वस्त हो अभी विज्ञान जो है ना इतना बड़ा बड़ा विज्ञान विज्ञान कम्युनिटी तो फिशन फ्यूजन को प्राप्त कर लिया उसको प्रयोग करेंगे तो कोई आदमी नहीं रहेगा धरती में ये परतंत्र हो गए ना उसी से अपने किए हुए से ही पड़तंत्र परतंत्र हो गए बोलिए सर अभी इसी प्रकार से जितने भी नियति विरोधी मानव विरोधी जितने भी फल परिणाम निकलते हैं उसको भोगने में परतंत्र हो जाता है व्यस्तता ठीक आगे मानव शरण अगला मानव का अखंड सामाजिकता बोलिए अखंड सामाजिकता ही एकमात्र शरण है पहले अपन क्या मानते रहे ईश्वर ही शरण है अपन मानते रहे न अभी क्या मानते हैं सुविधा संग्रह ही शरण है आज के मानव सुविधा संग्रह को शरण मानता है इसके पहले हम ईश्वर को शरण मानते रहे ठीक है अभी हम क्या कर रहे हैं अखंड समाज ही मानव का शरण है कई को अखंड समाज में न्याय पूर्वक जीना बनता है नियम पूर्वक जीना बनता है समाधान पूर्वक जीना बनता है समृद्धि पूर्वक जीना बनता है स्वर्गतुल्य विधि से जीना बनता है इसीलिए अखण्ड समाज ही हमारा शरण है ये लिखा कितना बढ़िया इसमें शायद किसी को तकलीफ होता शुरुआत शुरूआत हो जाए वो स्पष्ट हो जाए ठीक है मानवीय व्यवस्था मानवीय मानवीता मानवीय मान्वी व्यवस्था में क्या चीज है कुछ भी नहीं है केवल है। मानवीता निरंतर प्रकट रहना क्या चीज है वो त्वासाह व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी मानवत्व सहित व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ये दोनों चीज प्रकट हो जाती है प्रमाणित हो जाता है निरंतर जो है ना मानवत्व है मानवीयता ही एकमात्र शरण है ये तो हो चुका है बाबा व्यक्ति में पूर्णता क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है ना? तो क्या हुआ जीवन में क्रिया पूर्णता आचरणपूर्ण आचरण अभी मा, मानवीयता में क्या चीज आती है क्रियापूर्णता रहता ही माने समाधान पूर्वक जीना बनता ही न्यायपूर्वक जीना बनता ही ठीक है नियंत्रण पूर्वक जीना बनता है नियम पूर्वक जीना बनता है समाधान पूर्वक जीने से इतना सब आ बाग अब क्या बचा है भाई अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जीना सार्वभम व्यवस्था के रूप में जीने के लिए सत्य इम्पोर्टेंट है है, सत्य क्या चीज है तो परम सत्य तो सूत्र व्याख्या रूप में ही हम सार्वभौम व्यवस्था में जी पाते हैं, अखंड समाज रूप में ही हम पूर्ण विधि से जी पाते हैं, मैंने अखंड समाज सूत्र व्याख्या में ही मानवीतापूर्ण विधि से जी पाते हैं अखंड समाज रूप में ही जी पाते हैं अखंड समाज ना हो मानवीतापूर्ण जीवन ना हो, होते ही नहीं सूत्र व्याख्या ना हो अखंड सूत्र ना हो अखंड समाज शुद्ध व्याख्या ना हो ऐसे ढंग से हम समाधान पूर्वक जी नहीं सकते हमारा संपूर्ण समाधान, समाधान अखंड समाज सूत्र होगी व्याख्या होगी क्या बात क्या बात कैसा पकड़ है इसको थोड़ा सा अच्छा पकड़ो ये।, ये बहुत काम की है ये बहुत ज्यादा काम की है अब तो आप कह रहे हैं अखंड समाज जब तक नहीं होगा ऐसा कह रहे हैं क्या कह रहे वही वही अभी देखो ना अपन सुनने भी में सुनाने में कितना दूरी हो गई मैं ही बता रहा हूँ आप हम समाधान पूर्वक जीने से जी। वो अखंड समाज का सूत्र होगी व्याख्या होती रहेगी उसीलिए मल्टीप्ले होगी ये मैं कह रहा हूँ इसकी परम्परा होगी ठीक है ना ठीक अभी देखिये तुम्हारा बोलने में क्या आ गए जब तक अखण्ड समाज नहीं होगा तब तक समाधान नहीं, नहीं होगा ऐसा आप कह रहे हो ऐसा नहीं है ठीक है हम जहां समाधानित हुए तो हम अखंड समाज सूत्र व्याख्या में ही जीते हैं इसीलिए वो मल्टीप्ले होता है यही मानवीयता है पूर्वक जिये बिना ठीक है ना? ये मल्टीप्ले होने की बात ही नहीं है इसीलिए पहले कहा है भाई जो जीव जीने दे सर्वप्रथम नारा वो ही है तो हमारा जीने देने का क्या मतलब है भाई हम दूसरे को हम समाधान पूर्वक जीने योग्य बनाते हैं तब जीने दिया ये हम किए बिना हम जी नहीं सकते हम प्रमाणित होने का विधि है ये है दूसरे को जीने दिया हम जागृत हुए इसका प्रमाण हुआ इसका अर्थ ये हुआ बाबा एक व्यक्ति भी समाधानित होता है तो अखंड समाज के लिए वो स्रोत सु, बन बोलिए स्रोत बनता है कितना ही बात वही वही आगे चल के लिखा ही है ठीक है अगला है बाबा समाज में पूर्णता हाँ। क्या बोले समाज में पूर्णता पूर्णता हाँ। सर्वतोमुखी समाधान समृद्धि हाँ। अभय सहस्त्रि सहस्त्रि यदि कोई चीज समाज में पूर्णता होती है मानव परंपरा में अखंड समाज सर्व मानव में जो यदि कोई चीज प्रमाणित होती है वही चार चीज समाधान समृद्धि अभय सहस्थिति ठीक, ठीक है अब उसको अपन शुरू किए ये जो इसके इसी से जीवन मूल्य तृप्त होती है समाधान से सुख समाधान समृद्धि से सुख शांति समाधान समृद्धि अभय से सुख शांति संतोष और समाधान समृद्धि अभय अब सहजित्व प्रमाण से हम समाधान मन सुख शांति संतोष आनंद ये प्रमाणित होना शुरू करते हैं मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य प्रकट होता है ये सिद्धांत है और मानव लक्षी को पूरा ना करें हम जीवन मूल्य को पूरा प्रमाणित कर लें यह होने वाला नहीं अपने को पहले क्या किया जीवन तृप्ति के लिए या जीवन मुक्ति के लिए जीवन तृप्ति का तो नाम नामदयनी है और एक इसमें लिखा है तृप्तो भवती कृतकृतियोंवती कर्त आनंदो भवती ये नारद भक्ति सूत्र में लिखा है तो वो कब सारूपी सारूपी सा, सारूप हो गया मैंने इष्ट देवता के रूप में विलय हो गया ऐसा लिखते हैं इसको क्या प्रमाणित किया जा सकता है भक्ति का अंतिम चोट में यह लिखा है इष्ट देवता के रूप में स्वयं परिणत हो जाना और उसके पहले क्या कहा था ब्रह्म में विलय होना ये दोनों करीब करीब एक ही है ठीक है ऐसा बात कहते हैं इसको प्रमाणित करने का तो कोई चांस है नहीं और इष्ट देवता वो जिनके लिए हो गया इष्ट देवता उनके लिए प्रमाण होगा वो तो परंपरा में आता नहीं कैसा किया जाए इसके लिए कहा क्या है समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व तो पूर्वक जीने से जीवन मूल्य प्रमाणित हो जाता है ठीक है और उसको उल्टा भी कहा है आगे कि जीवन मूल्य यदि प्रमाणित होता है तो मानव लक्ष्य पूरा होना स्वाभाविक है ये लिखा जीवन मूल्य यदि प्रमाणित होती है यदि दूसरा कोई विधि से मानव लक्ष्य प्रमाणित होना आवश्यक है यह स्वाभाविक है मानव लक्ष्य पूरा नहीं हुआ जीवन मूल्य पूरा हो गया ऐसा कहते हैं इसमें वने तमाम प्रकार के रहस्य में चले गए वो रहस्य मुक्ति के लिए आवश्यक है चक्र बैलेंस प्रोग्राम आगे अगला बाबा राष्ट्र में पूर्णता राष्ट्र में पूर्णता हिसमें हाँ, राष्ट्र में राष्ट्र राज्य में राज्य में राज्य में।, में, में पूर्णता कुशलता निपुणता पांडित पांडित बोलिए सर जैसा एक परिवार राज्य परिवार राज्यसभा परिवार समूह राज्यसभा एक ग्राम ग्राम राज्य सभा अपन लिखे इसमें यदि पूर्णता को हम अनुभव करते हैं वो निपूर्णता कुशलता पांडिति से पांडिति क्या है मैंने अखंड समाज सार्वभौमता को प्रमाणित करता है है ना? निपुणता कुशलताएं समृद्धि के लिए कार्य करता कार्यकर्ता श्रम से समृद्धि समझदारी से समाधान बोलिए इसमें यह पूरा पढ़ता है कि नहीं हो गया अंतरराष्ट्र में पूर्णता अखंड राष्ट्र अखंड राष्ट्र अखंड राष्ट्र का क्या मतलब है धरती अखंड है ही हमको बनाना नहीं है को पहचानना ठीक है